अयोध्याध्यात्म सांग प्रणिपात मे ब्रूहि श्रुवोपदुजे प्रोदती सीता गता किंचिन्द् नवामुखी ततस्ते सूपरीताक्षा नवमुस्तव समुत्ती दोनों सासुओं के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना ऐसा कह कुछ सिर झुकाकर रोती हुई वे वहाँ से चली गई इसके पीछे वे सब नेत्रों में जल भरे हुए नाव पर चढ़े जब तक वे गंगा जी को पार कर उस पार पहुँचे तब तक मैं वहीं खड़ा रहा ततो तुखीन महता पुनरेवाहता तुदंती कौसल्याजानदमब्रवीत कैकेयी प्रिय भार्य प्रसन्नों दरम जे त मपुत्र कि विभाषि फिर वहाँ से चलकर बड़े दुख से मैं यहाँ पहुंचा हूँ तब कौशल्या ने रोती हुई राजा से इस प्रकार कहा राजन आपने यदि प्रसन्न होकर अपनी प्रिया के के को वर दिया, तो भले ही आपने उसी के पुत्र को राज दिया होता किंतु मेरे पुत्र को देश निकाला क्यों दिया कृपा तमेव तत्सर्व इन किम निदी कौसल्या वचनम क्षते स्पृष्ट और अपने आप ही यह सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं कौसल्या के ये वचन सुनकर महाराज को ऐसी वेदना हुई मानो घाव में अग्नि का स्पर्श हो गया हो पुनः शोकास्त्र पूर्णाक्ष कौसल्यादम अब्रवीत दुखे किम पुन दुखयश्चल इदानमेव प्राण उत्क्रमित निश्चय शपद्य भावे के नुनिना पुरा तब महाराज ने नेत्रों में शोका भरकर कौसल्या से कहा मैं तो आप ही दुख से मर रहा हूँ फिर इस प्रकार मुझे और दुख क्यों देती हो इससे क्या लाभ है इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकलने वाले हैं पूर्व काल में मेरी मूर्खता के कारण मुझे एक मुनीश्वर ने श्राप दिया था पुरा दृप्त चाप बाढ़ धरो ऋषि अचरम मृगया शक्तो नद्या महावने तत्रार्ध रात्र समय नुनी कशिशार्दिता पिपा साजितो जलमान उद्यत अपले कुंभ तदा भवन महान वह कथा इस प्रकार है पहले एक बार मैं युवावस्था के मद से उन्मत्त हुआ मृग्या में आसक्त होकर रात्रि के समय धनुष और बाण लिए एक घोर वन में नदी के किनारे घूम रहा था उस आधी रात के समय किन्हीं प्यासे मुनिश्वर ने अपने त्रिषित माता पिता के निमित्त जल ले जाने के लिए जल में घड़ा डुबोया उस समय उसका महान शब्द हुआ गजह पिबत पानी गजह पिबत पानीयम इति मत् महानुषे बाणम धन से शब्देधी नमक्षिपम् क्षिप तब यह सोचकर किस घोर रात्रि में कोई हाथी जलपी रहा है मैंने अपने धनुष पर शब्द वेधी बाढ़ चढ़ा कर छोड़ा हा हमित त्राभू शब्द मानस सूचक कश्या के न खतो विधे वहाँ पर मनुष्य की सूचना देने वाला यह शब्द हुआ हाय मैं मारा गया हे विधे मैंने तो किसी का भी कोई अपराध नहीं किया था फिर किसने मुझे मारा